बोली भक्तवल भगवान की जय आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए ग्रंथ राष्ट्रमत भागवत ज्ञान यज्ञ इस ज्ञान यज्ञ को आज से आरम्भ करते हैं पहले दिन की आज कथा है तो हमारे परम पूज्य श्रीमान अजय बुदन पिटियाल जी जिन्होंने दास को यह सेवा का मौका दिया भगवान की कथा न कभी पूरी होती है और न ही तो कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिल जाए उसी में आनंद लीजिए और कथा कहने में कुछ अपराध हो जाए तो दास को क्षमा कर देना सब लोग हाथ जोड़े गुरु और कृष्ण के चरणों में हम नमन कर इस ज्ञान यज्ञ को आरंभ करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम अज्ञानीद ज्ञानंजनाशलाकया चु मिनी तम्येना अस्म श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी वस्ुदेवाय देवकंदनाय नंदगोपकुमरा गोविंदय नमो नमः हे कृष्णा करुणा दीन दीनबंधु जगत पते गोपीशर गोपी ककांता श्री राधाकांता नमोस्ते सब कान गौरंगे श्री राधे वृंदवनेश्वरी दृषभानो सुत देवनी, मे हरि प्रिया मंचकलुभव कृपा सिंधु चा तिम पावे भय वैष्ण नमो नम नारायण नमस्कृत नरम से नरोतम दिव्यं सरस्वती व्यास तो जयनम बुद्रीमते जय श्रीकृष्ण चैतनिया प्रभु निधा श्री अदक श्रीवासा गौरभक्तन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे मूल ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत भगवान की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 ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम भागवत कथा का एक नियम है भागवत कथा से पहले पद्म पुराण में भागवत महात्म्य की कथा आती है तो आइए भागवत महात्म्य कथा में प्रवेश करके छह अध्यायों की कथा है जब तक हम भागवत महात्म्य की कथा से भागवत की महानता को नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि भागवत क्या है कृष्णं नारायणं बंदे कृष्णं बंधे ब्रजाप्रियम कृष्ण द्विपयानम बंदे कृष्णं बंधे प्रथा सुखम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो स्वयं नारायण है भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम में अपनी दिव्य लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो दो ही व्यास व्यासदेव जी बनकर शास्त्रों की रचना करते हैं और भगवान श्री व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो अपनी भुआ प्रथा जी के प्यारे ऐसी गीता वक्ता श्री कृष्ण के चरणों में हम बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं कैसा है भगवान का स्वरूप तो बड़ा सुंदर यहाँ भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया सचिदानंद रूपा विश्व उत्पत्तिया है तब तापत्रो न श्री और नम सतघन है भगवान का स्वरूप वे भगवान इस संसार को पैदा करने वाले हैं पालन करने वाले हैं और उन्हीं की इच्छा से संसार का विनाश हो जाता है तापत्रो न विनाश श्री कृष्ण नमः जिनका विनाश नहीं होता ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं यहाँ पर भागवत महात्म्य की कथा में पहले अध्याय में पहले श्लोक में जो भगवान का स्वरूप बताया है वो बताया गया सचिदानना कैसा स्वरूप है भगवान का सचिदाना इसी तरह से हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है क्षेत्रीय उपनिषद इसकी भरघु में भी लिखा है कि भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद।, आनंद है कैसा स्वरूप आनंद है इसी तरीके से कृष्ण उपनिषद ये उपनिषद की शाख है इसमें भी भगवान के स्वरूप को आनंद में बताया गया है सचिद आनंद लक्षणम रामचंद्रम इसके पहले मंत्र में लिखा है कि जो सच्चित आनंद से परिपूर्ण है उनको कहा जाता है राम क्या कहा जाता है राम इसी तरह प्रसंग आता है श्री वाल्मीकि रामायण का एक वक्त सारे ऋषि मुनि स्वामी वाल्मीकि ऋषि के पास गए और कहते हैं कि महाराज संसार में बड़े नास्तिक लोग हो गए स्वामी जी ने कहा खामोश हो जाइए संसार में कोई नास्तिक नहीं है भूत प्रेत क्या चाहते हैं? सकुन भूत प्रेत को भी क्या चाहिए आनंद चाहिए देवता को क्या चाहिए आनंद चाहिए मनुष्य को क्या चाहिए आनंद चाहिए पशु हो पक्षी हो राक्षस हो कोई भी हो, सबको क्या चाहिए आनंद चाहिए इसलिए कृष्ण अपनिष् में क्या लिखा है कि अगर हम आनंद का मतलब निकालते हैं तो बनता है राम आनंद का मतलब क्या है राम और राम का मतलब क्या है आनंद यानी कि सकून तो सबको जब सकून चाहिए सबको श्री राम चाहिए तो संसार में कोई नास्तिक है ही नहीं इसलिए यहाँ पर लिखा है, तो हाँ है। सचिद आनंद लक्ष्मणम राम चंद्र वो तो सचित आनंद है इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने लिखा ऋषियों को की संसार में कोई नास्तिक नहीं है सबको श्री राम रामचंद्र जी चाहिए इसलिए आप इस तरीके से किसी को मत कहिए। इसी तरह इसी उपनिषद के मंत्र तेरा में लिखा है यो नंदा परमानंद यशोदा मुक्ति गोहिनी बोले उसी आनंद में भगवान को जब यशोदा ने अपना बेटा बना लिया तो वो यशोदा भी क्या हो गई आनंद में हो गई इसलिए जो जो उससे जुड़ता जाएगा वो आनंदमय होता जाएगा इतने ये भगवान का स्वरूप है आनंद इसी तरह नारद वज्र को उपनिषद में भी लिखाएगा इसके मंत्र श्लोक नंबर दस में कि जो तो बारिश से बारीक है और बैराट से बैराट है पूरे संसार को पैदा करने वाला पालन करने वाला लेकिन उसका स्वरूप क्या है बोले आनंद क्या स्वरूप है उसका तो आनंद इसी तरीके से वो आनंद कोई और नहीं वो भगवान श्री कृष्ण है ऐसे सचिद आनंद भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब हम कथा को लेकर चलते हैं पावन तीर्थ नईमी शरणिया इस तीर्थ को तो नईमी क्यों क्यूँ क्यूँ कहा जाता है क्योंकि एक वक्त जो ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें कोई ऐसी भूमि बताएं जहां हम यज्ञ करें और असुरों की ताकत खत्म हो जाए अब फर्ज करो कि हम यहां कलूनी जगह पर बैठे है मानो ये यही, यही वो भूमि है और असुर कहीं हैदराबाद या किसी पंजाब में या किसी बलूचिस्तान में बैठा हो लेकिन अब तब यहाँ करें और उसकी ताकत वहाँ खत्म हो जाए ब्रह्मा जी तो ये मांग रहे थे ऋषि मुझे तो ब्रह्मा जी में ये शक्ति नहीं है ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया भगवान का ध्यान किया तो, ध्यान किया। तो उस वक्त भगवान ने सुदर्शन चक्र को आ गया थी कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जाकर आप ब्रह्मा जी को कहें कि इन ऋषियों को कहो कि मेरे पीछे चले तो भगवान का भेजा हुआ सुदर्शन चक्कर ब्रह्मा जी के पास आया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव आप इन ऋषि मुनियों को कहो कि मेरे पीछे पीछे चले जहाँ पर मैं स्थापित हो जाऊँगा वो चक्र तीर्थ होगा और वहाँ पर यज्ञ आदि करने से आसूरी ताकत खत्म हो जाएगी तो भगवान का सुदर्शन चक्र आगे आगे ऋषि मुनि पीछे पीछे तो भगवान का भेजा हुआ चक्र इस पावन तीर्थ आरोप आया तीर्थ का नाम पड़ गया नईमी शर्ण आज भी यहाँ ऐसा तालाब है कि जब वेद मंत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण है, वो तो बुलबुले मारने लग जाता है। इतनी दिव्य भूमि है नईमी शर्ण तीर्थ आज इस पावन तीरथ पर सौन का दिख अठासी हजार ऋषि जमा हो गए और इसी ही पावन तीरथ पर श्री सूत जी महाराज जी आये जब श्री सूर्य जी महाराज जी आये लगभग सूर्य जी महाराज जी की आयु होगी 18 साल की ये सोन का ऋषि जो हैं, ये लाखों साल की उम्र वाले हैं, जब 18 साल के श्री सूत जी महाराज जी आये तो सारे ऋषि मुनि अपनी गद्दी से खड़े हो गए और वो जवान ऋषि श्री सूर जी के चरणों में नमस्कार करके सूर्य जी महाराज जी को ऊंची गद्दी पर बिठाते इसलिए हमारे धर्म के अंदर आयु का इतना वर्णन नहीं दिया गया है कि ज्यादा उम्र होगी उसको ज्यादा अभ्यास होगा ऐसा नहीं कम उम्र वाले के पास अगर ज्यादा अभ्यास है ज्यादा ज्ञान है अच्छा भक्त है तो वो हमारा गुरु है हमें उससे नमन करना पड़ेगा ये यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए सूर्य महाराज जी को ऊंची गति पर और सोन ऋषि सूर्य महाराज जी के चरणों में बैठे हैं कैसे बैठे हैं कि जैसे सूर्य जी सोनक ऋषि को कुछ आता जाता ही इन्हें अज्ञानी की तरह नीचे बैठे हैं जबकि सौनक ऋषि कोई आम ऋषि नहीं है सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज के पिता जी जैसे रोम हर्षण जी इनसे कई पुरानों की कथाओं को सुना शौनक है सौनक ऋषि के पास बहुत ज्ञान है लेकिन चरणों में कैसे बैठे है जैसे इन्हें कुछ आता जाता नहीं और यही सोनक ऋषि का सबसे उत्तम भाव है क्या भाव है कथा अमृत रसा स्वाद कुशल है सौनक ऋषि को भगवान की कथा सुनने में आना जाता है इसलिए निवेदा भक्ति के अंदर पहली भक्ति क्या है सुनना सुनना पहली भक्ति है सुनाना दूसरे नंबर पर। मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वो दूसरे नंबर पर है और आप जो भक्ति कर रहे हो वो पहले नंबर पर है वो है सुनना और जो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा सुना सकता है यही भक्ति का नियम है तो सौनक ऋषि शर्मो में बैठे क्या कहते हैं अज्ञान ध्वान क विवंस सूर्य समर प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम करण रसायनम सोनम जी कहते हैं हे पूज्य श्री जी महाराज हम सब अज्ञान के गौर अंधकार में पड़े हैं और आपके पास सूर्य के सम्मान इतने सूर्य कोटि सूर्य हजारों सूर्य के सम्मान आपके पास प्रकाश में ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय में डाल दीजिए जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए प्रभु सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर सकता है पर सूर्य का प्रकाश किसी के भीतर नहीं जा सकता अब जैसे कि हम अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करते पर्दे बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं आ सकता वो तो अंदर कैसे जाएगा सिर्फ बार बार जो है उस अंधकार को सूर्य देव दूर कर सकते हैं लेकिन जीवों के भीतर जाकर उनके अज्ञान को दूर नहीं कर सकते लेकिन जो आपका ज्ञान है वो तो अंदर जा सकता है कैसे जाएगा बोले कान के माध्यम से वो अंदर जाएगा हृदय में और अज्ञान को क्या कर देगा दूर कर देगा इसलिए परम पूज्य श्री जी महाराज आप सुंदर कथा कहें कौन सी कथा कहें बोले जिस जिस कथा में भक्ति हो जिस कथा में ज्ञान हो और जिस कथा में वैराग्य हो मतलब जिस कथा को सुनने से वैष्णवों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य हो जाए आप ऐसी कथा सीखिए चिंतामणि रेलो कसुतम सुरुद्रु स्वर्गम पदम प्रयस्ितो गुरु प्री तो बैंकुतम योगी दुर्लभम चिंतामणि एक मणि होती है चिंतामणि का मतलब यह है कि वे मणि आपकी बड़ी सी बड़ी परेशानी को क्या कर सकती है दूर कर सकती है उस मणि में इतनी शक्ति मकान दे सकती है दुकान दे सकती है सब कुछ दे सकती है और उस मणि को कहो कि आपके पास गोविंद है तो वो मणि कहेगी कि मेरे पास गोविंद नहीं है तो किस काम की वो मणि किसी काम की नहीं कल्प स्वर्ग में उस पेड़ की छाया में रहकर जो कामना करो वो आपकी कामना पूर्ण कर देगा लेकिन उस कल्प को तो ऐसी कल्प वृक्ष तुम्हारे पास गोविंद है।, है तो हमें दो। तो। पर वो वृक्ष कहेगा कि गोविंद मेरे पास नहीं है तो किस काम का वो वृक्ष ना मणि में वे सकती, ना वृक्ष में सकती। वे शक्ति सौनक उसी।, उसी कहते है प्रयस्तो गुरुभूप्रीतो बेंकुटम योगी दुर्लभ हम यदि सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा हो जाए तो सबसे दुर्लभ क्या है भगवान की भक्ति भगवान का दर्शन और भगवान का धाम वो सरलता ऐसी गुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है इसलिए है सूजी महाराज वो गुरु कृपा आपके ऊपर है और आपके कृपा हम पर करती थी फिर बड़ा सुंदर कहा कि कलयुग के दोषो ऐसी दूर कैसा होया जाए लोग चिंताओं में फंसे हैं, कष्ट भोग रहे हैं बड़ा भयंकर ये कलयुग है जिसमें आयु भी कम है और बात बात पर लग लड़ते हैं झगड़ते हैं एक दूसरे को मरवा देते हैं इसलिए इन जीवों का कल्याण कैसे हो इसलिए प्रभु आपको सुंदर उपाय जी, बताइए की बात को सुनकर बड़े खुश हो इसलिए श्री सूर्य जी महाराज जी कहते हैं हे वैष्णव में पूजन श्री सोनक ऋषि अब आप सावधान हो जाइए। जब कोई किसी को कोई कीमती वस्तु देता है तो देने वाले को होशियार कर देता है कि भाई कोई आम चीज नहीं है बहुत कीमती चीजें, है इसलिए अब आप लोग इसे इस्तेमाल कर रखें इसलिए सब शास्त्रों का सार श्री सूर्य महाराज जी सोनक जी को देने जा रहे हैं और सोनक ऋषि के द्वारा अन्य जो 88000 अठासी उन सबको मिलेगा इसलिए सूर्य महाराज जी ने सोनक ऋषि को कह दिया कि अब सावधान हो जाए अब हम सब शास्त्रों का सार आपसे कहने जा रहे हैं यानी कि सब किताबों का निचोड़ हम आपसे कहने जा रहे हैं काल व्याल मुखार ग्रास त्रास निर्णाक्ष है तवे श्रीमद भागवतम शास्त्र कलो की भाषितम हम सब लोग काल के मुख में पड़े हैं काल जो कि कलयुग है तो हम सब किसके मुख में पड़े हैं काल के मुख में पड़े किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि इतनी हमें जिंदगी मिल जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर श्री सूजी महाराज जी कह रहे हैं कि काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम मार्ग है वो है ग्रंथ राज श्रीमद भागवत की कथा सूजी कहते हैं सोन का जिस वक्त परीक्षित महाराज जी ने सीमिक ऋषि के गले में मरा वर्प डाल दिया सीमिक तो ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि सात दिन में तक्षक नाक काटने से मृत्यु हो जाएगी परीक्षण महाराज जी के बेटा वैसे तो चार पुत्र थे इनके बड़े पुत्र थे जिनका नाम था राजा जनमय जय जन्मय को गति पर बिठाकर श्री परीक्षण महाराज जी गंगा जी के शुक्र पर आ गए उस वक्त परीक्षद के कल्याण के लिए श्री सुखदेव महाराज जी श्रीमदभागवत कहने की तैयारी कर रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए देवताओं ने श्री सुखदेव महाराज जी से कहा कि हमने सुना है कि परीक्षक की सात दिन में मृत्यु हो जाएगी और आप उन्हें ये भागवत की कथा सुनाने जा रहे हो इसलिए परीक्षक के कल्याण के लिए हम ये स्वर का अमृत लेकर आए आये स्वर का अमृत आप परीक्षक को पिला दीजिए जिसे अमर हो जाएंगे पर जो कथा आप परीक्षक को सुनाने जा रहे हो भागवत की वो कथा आप हमें सुना दी है ये सुनकर श्री सुखदेव जी हंस गए और देवताओं को कह दिया थकियो ना तो मैंने तुम्हें बुलाया ना परीक्षक ने बुलाया और बिना बुलाए बिना आह्वान किए तुम अमृत को लेकर आ गए हे देवताओं यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते श्रद्धालु बनकर आते तो मैं तुम्हें कथा सुनाता पर तुम कर और तुम सौदागर बनकर आए और सौदा किस वस्तु का होता बराबर है तो अगर हमारी पाँच हजार की चीज है तो दूसरे की भी कितने की होनी चाहिए पाँच हजार की चीज होनी चाहिए सोड़ा हो सकता है, इसलिए तुम्हारे इस कांच के टुकड़े को लेकर चले जाओ और मेरा जो ग्रंथ राजभागवत है वो मणि है। अब कांच और मणि में बहुत अंतर है। किसी सुनार के पास कांच के टुकड़े लेकर चले जाओ और कहो कि भाई ये इतने सारे जो हम ये कांच के टुकड़े लाए इसके बदले में आप एक मणि दे कांच के टुकड़ों के बजने हीरा नहीं देगा क्यों क्योंकि ऐसे कितने कांच के टुकड़े लग जाए वो हीरा नहीं बन सकता सुखदेव जी कहते हैं ये जो तुम्हारा स्वर का अमृत है ये भेदभाव करता है ना भेदभाव कैसा आप देखें स्वर का अमृत ऊपर से नीचे गिरा देता है आप स्वर्ग में कब तक आराम करोगे ऐश करोगे जब तक आपका पुण्य है और जैसे ही आपका पुण्य खत्म हो गया तो स्वर्ग का अमृत आपको नीचे फेंक देगा और नीचे जब आप पृथ्वी पर आओगे तो कोई गारंटी नहीं थी भगवान ने कि तुम इंसानी बन जाओगे स्वरासी कहीं भी आपको भेज दिया जायेगा यानी कि स्वर्ग का अमृत से ऊपर उप, से नीचे फेंक देता दे कथा अमृत क्या करेगा कथा नीचे से ऊपर पहुंचा देगा स्वर्ग का अमृत पुण्यों को खत्म करता है और भगवान की कथा अमृत पुण्यों को बढ़ाता वैसे पाप आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो जो कथा को श्रवण करेगा उसके पापों का नाश होगा पुण्य जागृत होंगे और वो नीचे से ऊपर भगवान के धाम को चला जाएगा स्वर्ग का अमृत नीचे से ऊपर फेंकता है ऊपर से नीचे फेंकता है पर भागवत तथा अमृत नीचे से ऊपर पहुंचा देता है देवताओं को कहा कि ले जाओ अपने कुछ अमृत को अमृत कोई कोई आम वस्तु नहीं है रावण आदि को मारने के लिए तो भगवान ने एक एक अवतार लिया पर एक अमृत के लिए एक ही समय में भगवान ने चार चार अवतार ले भाई वो मंदराचल पर्वत था जिससे समुद्र को रगड़ना था तो पर्वत बहुत भारी था उसको उठाने के लिए भगवान क्या बन गए अजीत बन गए पर्वत को जब पानी में डाला तो भगवान कच्चप बन गए सागर मंथन हुआ तो तीसरी बार भगवान धनवंतरी बन गए अमृत लेकर आ गए जब देवताओं ने अमृत छीन लिया तो भगवान मोहिनी बन गए तो एक अमृत के लिए भगवान ने चार चार अवतार धारण किए और उस अमृत को श्री सुखदेव महाराज जी क्या कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं अपने कुछ अमृत को लेकर चले जाओ। अमृत के लिए भगवान ने देवताओं की सहायता की है पर अमृत भगवान नहीं है क्योंकि ग्रंथ राजमत भागवत की कथा स्वयं भगवान है तेने हम वांगमय मूर्ति प्रतीक्षारूपणी है ये वांगमय रूप है भगवान का छोटा स्वयं भगवान का रूप ही है ये कोई किताब नहीं है ये भागवत स्वयं श्री कृष्ण है इसलिए श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया दे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में सत्य लोग भी जिसको कहा जाता है और सुखदेव जी की शिकायत की देवताओं ने कहा हे hey, पितामा श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकार आपने मनुष्यों को दे रखा है क्या हम भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं है ब्रह्मा जी ने पूछा हुआ क्या बोले हम तो परीक्षा के कल्याण के लिए गए थे स्वर्ग का अमृत लेकर पर परीक्षद जी ने कह दिया कि ले जाओ अपने कुछ सुखदेव जी ने कह दिया कि ले जाओ अपने कुछ अमृत को अब आप ही बताइए पितामह हम क्या करें? ब्रह्मा जी मुस्कुराए ब्रह्मा जी ने कहा हे देव इस परिश ने किया है ऋषि के चरणों में अपराध ये नरक में जाएगा देखते सात दिन में होता क्या है? सात दिन पूर्ण हो गए विमान पर बैठे श्री परीक्षण महाराज जी को श्री गोलू वृंदावन नाम चले गए ये देखकर ब्रह्मा जी चौंक गए हैरान हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने लोक में तराजा इसलिए ब्रह्म सक्ते लोक को कहते हैं सत्य लोग सत्य लोग तुला बधवा तो ब्रह्मा जी ने